रामकृष्ण लीला प्रसंग पंचम अध्याय पूजक पद ग्रहण मंदिर प्रतिष्ठा होने के कुछ सप्ताह बाद सौम्य दर्शन कोमल स्वभाव धर्मनिष्ठ तथा अल्पवयस्क श्री रामकृष्ण देव की ओर रानी रासमणी के दामाद श्री मथुर बाबू की दृष्टि आकृष्ट हुई साधारणतया यह देखने में आता है कि जीवन में जिन लोगों के साथ दीर्घकाल व्यापी घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है उनका प्रथम दर्शन होते ही मानव हृदय में एक प्रकार के प्रेम का आकर्षण सहसा उत्पन्न हो जाता है शास्त्रों का कथन है कि हम लोगों के पूर्व जन्मकृत संबंध के संस्कार से ही उसका उदय होता है श्री रामकृष्ण देव को देखकर कर मथुर बाबू के हृदय में एक अंतर्दृष्ट आकर्षण का उद्भव हुआ था इस बात को आगे चलकर उन दोनों के पारस्परिक सुदृढ़ प्रेम संबंध को देखकर हम निश्चित रूप से हृदय कर सकते हैं देव मंदिर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने अपना कर्तव्य निर्धारण न कर पाने के कारण अग्रज के अनुरोध से एक महीने तक दक्षिणेश्वर में निवास किया था उस समय मथुर बाबू ने अपने मन में देवी के श्रृंगार के निमित्त उनको नियुक्त करने का संकल्प कर रामकुमार भट्टाचार्य से उस संबंध में चर्चा की थी रामकुमार जी ने अपने भाई की मानसिक स्थिति उनसे पूर्ण रूप से निवेदित कर उस बारे में उन्हें निरुत्साहित किया था किंतु मथुर बाबू सहसा निरस्त होने वाले नहीं थे अतः इस प्रकार की वार्ता सुनकर भी वे अपने संकल्प को कार्य रूप में परिणत करने का अवसर ढूंढने लगे श्री राम कृष्ण देव के जीवन के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित एक और व्यक्ति उस समय दक्षिणेश्वर में आए थे श्री रामकृष्ण देव की बुआ की लड़की श्रीमती हेमांगनी देवी के पुत्र श्री हृदयराम मुखोपाध्याय पूर्वोक्त घटना से कुछ महीने पूर्व कामकाज की तलाश के लिए वर्धमान शहर में आए हुए थे उस समय हृदयराम की आयु सोलह वर्ष की थी वहाँ अपने गाँव से परिचित व्यक्तियों के समीप रहकर उसे अपने संकल्प सिद्धि की कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही थी उस समय लोगों के द्वारा उसे यह समाचार मिला कि उसके मातुल वर्ग रानी राशमढ़ी के नवीन मंदिर में अत्यंत सम्मान के साथ रह रहे हैं वहाँ किसी प्रकार पहुँच जाने पर शायद उद्देश्य सिद्ध हो सकता है अतः हृदयराम तुरंत ही दक्षिणेश्वर देवालय में उपस्थित हुआ एवं बाल्यकाल से सुपरिचित तथा प्रायः अपने समवयस्क मामा श्री रामकृष्ण देव के साथ आनंद आनंदपूर्वक रहने लगा हृदयराम के दक्षिणेश्वर पहुँचने के कुछ महीने पूर्व श्री रामकृष्ण देव बीसवें वर्ष में प्रविष्ट हुए थे उसको साथी रूप में पाकर उस समय से उनका दक्षिणेश्वर निवास सुविधाजनक हो गया था इस बात का अनुमान हम सहज ही कर सकते हैं चलना फिरना सोना बैठना आदि सारे कार्य वे उसके साथ ही किया करते थे सदा बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव के आचरणों का जो कि साधारण दृष्टि में निरर्थक जैसे प्रतीत होते थे प्रतिवाद न कर सर्वदा हार्थिक सहानुभूति के साथ समर्थन करने के कारण हृदयराम तभी से उनका विशेष प्रिय पात्र हो गया था हृदयराम का कद लंबा और देखने में वह सुडौल तथा सुंदर था उसका शरीर जिस प्रकार सुदृढ़ तथा बलिष्ठ था उसी प्रकार उसका मन भी उद्यमशील तथा निर्भी था कठोर परिश्रम तथा परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था करने एवं प्रतिकूल अवस्था में धैर्य धारण आदि अद्भुत उपायों के द्वारा उसका अतिक्रमण करने में हृदय विशेष दक्ष था अपने छोटे मामा जी के प्रति उसका वास्तविक स्नेह था तथा उनको सुखी करने के लिए वह शारीरिक कष्टों को सहन करने में भी कभी पीछे नहीं हटता था परंतु आलस्य रहित होते हुए भी हृदय के अंतकरण में भावुकता का नाम निशान न था इसलिए संसारी मानवों की तरह उसका चित्त अपने स्वार्थ के कभी भी संपूर्णतया विमुक्त नहीं हो पाता था श्री रामकृष्ण देव के साथ हृदय राम के संबंध के बारे में हम आगे चलकर ज्यो ज्यों आलोचना करेंगे क्यों क्यों यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि भविष्य में उसके जीवन में जो भावुकता तथा निस्वार्थ चेष्टा का परिचय मिलता है वह भाव में श्री रामकृष्ण देव की निरंतर संग के प्रभाव से कभी कभी उनकी चेष्टाओं के अनुकरण करने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था श्री रामकृष्ण देव के सदृश आहार विहार आदि समस्त शारीरिक चेष्टाओं में उदासीन सर्वदा मननशील तथा स्वार्थगंध रहित भावुक जीवन के निर्माण काल में हृदयराम के सदृश एक श्रद्धा संपन्न साहसी तथा उद्यमी पुरुष की नितांत आवश्यकता थी क्या इसीलिए श्री जगदम्बा ने श्री रामकृष्ण देव के साधन के समय हृदयराम जैसे पुरुष को उनके साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध किया था श्री रामकृष्ण ने श्री रामकृष्ण देव ने बारम्बार हमसे यह कहा है कि साधन के समय यदि हृदयराम न होता तो उनके शरीर की रक्षा न हो पाती अतः श्री कृष्ण देव के जीवन के साथ हृदयराम का नाम नित्य संयुक्त है एवं तदर्श ही श्रद्धा भक्ति का अधिकारी हो वह सदा के लिए हमारा प्रणम में बना हुआ है